महाभारत आदि पर्व आदिपर्व चतुत्रिशतमोध्याय भीमसेन दुर्योधन तथा अर्जुन के द्वारा अस्त्रकौशल का प्रदर्शन वैश्पावाच गुरुराजेंगस्थे भीमे चलिवरे पक्षपातस्ने सीधे वाजभ भवज्जन वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय जब कुरुराज दुर्योधन और बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन सेन रंगभूम में उतर कर गधा युद्ध कर रहे थे उस समय दर्शक जनता उनके प्रति पक्षपात पूर्ण स्नेह करने के कारण मानो दो दलों में बढ़ गई ही वो वीर कुरराज ही जलपताम पुरुषाण प्रणादाहिता कुछ कहते अहो वीर कुरुराज कैसा अद्भुत पराक्रम क्या दिखा रहे हैं दूसरे बोल उठते वाह भीमसेन तो गजब का हाथ मारते हैं इस तरह की बातें करने वाले लोगों की भारी आवाज़ें वहां सहसा सब और गुनने लगी तथा क्षुभ रंगम आलोक्य बुद्धिमान भारद्वाज प्रिय पुत्रम अस्वस्थमानवीन फिर तो सारी रंगभूमि भूमि क्षुब्ध महासागर के समान हलचल मच गई यह दईक बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय पुत्र अस्वस्थाम से कहा द्रोण उच वार्य तो महावीर कृत योग्या माँ भृद्रंग प्रकोपोय दुर्योधन उद्भव द्रोणभोले वस्त्र ये दोनों महापराक्रमी वीर अस्त्र विद्या में अत्यंत अभ्यस्त हैं तुम इन दोनों को युद्ध से रोको जिससे भीमसेन और दुर्योधन को लेकर रंगभूमि में सब और क्रोध न फैल जाए वै वाचन तथा वेगेन अस्वस्थ मान वार्यत गुरो राज्ञा भीम ते गधारे गुरु अलम योग्य कृतम वेगम अलम साहत ततस्ताव्यता गौ गुरुपुत्रेण वितुगाता महावेला वर्णव वे वह संपाण जी कहते हैं जन्मेदय तदनंतर अश्वस्था ने बड़े वेग से उठ भीमसेन और दुर्योधन को रोकते हुए कहा भीम तुम्हारे गुरु की आज्ञा है गांधारी नंदन आचार्य का आदेश है तुम दोनों का युद्ध बंद होना चाहिए तुम दोनों ही योग्य हो तुम्हारा एक दूसरे के प्रति वेगपूर्वक आक्रमण अवांछनीय है तुम दोनों का यह दुस्साहस अनुचित है अतः इसे बंद करो इस प्रकार कहकर प्रलहकालीन वायु से विक्षुब्ध उत्ताल तरंगों वाले दो समुद्रों की भांति गदा उठाए हुए दुर्योधन और भीमसेन को गुरुपुत्र अश्वस्थामा ने युद्ध से रोक दिया ततो रंगांगणगतो तथो रंगांगणगत वचनम्रवीर निवार्य बाधितृगणम महामेघ निभस्वनम तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने महान मेघों के समान कोलाहल करने वाले बाजों को बंद कराकर रंगभूमि में उपस्थित हो यह बात कही यो मे पुत्रात्तर सर्वशस्त्रिशारद ऐर इंद्रानुज सम सपा सो दिशता मितिन दर्शक गण जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है जिसने संपूर्ण शस्त्रों में निपुणता प्राप्त की है तथा तो जो भगवान नारायण के समान परक्रमी है उस इंद्र कुमार कुंते पुत्र अर्जुन का कौशल आप लोग देखें आचार्य वचने नाथ स्वस्थ युवा बद्ध गोधांगुली पूर्णतूर्ण सकार मुख कांचनम कवचम विभ्रत प्रत्यद्यत फुन सार्क सैन्द्रायुधत संसद तदनंतर आचार्य के कहने से स्वस्थ वाचन कराकर तरुण वीर अर्जुन गोह के चमड़े के बने हुए हाथ के दस्ताने पहने बाणों से भरा तरकस लिए धनुष सहित रंगभूम में दिखाई दिए वे श्याम शरीर पर सोने का कवर धारण किए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सूर्य इंद्र विद्युत और संध्या काल से युक्त मेघ शोभा पाता हो तथा सर्वस्थ रंग से समुत्पिजल कोद्यंत वाद्यान सशंखानी समन्तत फिर तो समुचे रंग मंडप में हर्षोल्लास आ गया सब ओर् भाति भाति के बाजे और शंख बजने लगे ए स कुत श्रीमा सध्यम पांडव ए सपुत्रो महेंद्र से ए सोश्र विदुता श्रेष्ठ एस धर्म भृता शीलवता चापी शील ज्ञान निधि पर मुलावाच तृणवत्या प्रेक्षक ऋता कुंता प्रस्त्रुक्त अस्त्र क्लिंडत ये कुंती के तेजस्वी पुत्र हैं ये ही पांडु के मझले बेटे हैं ये देवराज इंद्र की संतान हैं ये ही कुरुवंश के रक्षक हैं अस्त्रविद्या के विद्वानों में ये सबसे उत्तम हैं ये धर्मात्माओं और शीलवानों में श्रेष्ठ हैं शील और ज्ञान की तो ये सर्वोत्तम निधि हैं उस समय दर्शकों के मुख से तुमुल ध्वनि के साथ निकली हुई ये बातें सुनकर कुंती के स्तनों से दूध और नेत्रों से स्नेह के आंसू बहने लगे उन दुग्ध मिश्रित आंसुओं से कुंती देवी का वक्षस्थल भींग गया तेन शब्दे न महता पूर्ण श्रुति रथा प्रवीर धृतराष्ट्रो नर श्रेष्ठ तो विधुर महान महान कुलाहल धृतराष्ट्र के कानों में भी गूंज उठा तब नर श्रेष्ठ प्रसन्नचित्त होकर विदुर से पूछने लगे क्षत क्षुब्धान सुम्हांगे भिंद नभस्तलम विदुर विक्षुब्ध महासागर के समान यह कैसा महान कोलाहल हो रहा है यह शब्द मानो आकाश को विदीर्ण करता हुआ रंगभूमि में सहसा व्यक्त हो उठा है विदुर्वाचन ऐसा पार्थो महाराज फाल पाण्डुनंदन अवतीण सक अवतीण सकवे तत्रो महासुन विदुर ने कहा महाराज ऐ पांडुनंदन अर्जुन कवच बाँध कर रंगभूम में उतरे हैं इसी कारण यह भारी आवाज हो रही है धिताष्ट्रवाच धन्योस्म अनुगृहितोस्मे रक्षित्मे महामते विथारण समुद्भूत त्रिभी पांडव बन धिताष्ट बोले महाभारत महामते कुंती रूपी अरणि से प्रकट हुए इन तीनों पांडव रूपी अग्नियों से मैं धन्य हो गया इन तीनों के द्वारा मैं सर्वथा अनुग्रहित और सुरक्षित हूँ वै सम्पा उच तस्मुदे कथित प्रत्युपस्थित दर्शायासी विभत्सु आचार्याजस्त लाघव आनाशयद वारुणेनाशयद वायव्येनाशयद पारजंडे न घना वै सम्पाजी कहते हैं जिनमे जय इस प्रकार आनंदातरेक से मुखरित हुआ वह रंग मंडप जब किसी तरह को शांत हुआ तब अर्जुन ने आचार्य को अपने अस्त्र संचालन की फुर्ति दिखाने आरंभ की उन्होंने पहले आग्नेस्त्र से आग पैदा की फिर वर्णास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया वायव्यास्त्र से आंधी चला दी और पर्जनयास्त्र से बादल पैदा कर दिए अंतरध्यानेन भौमेण प्रसदूमि पार्वतेना अंतर्ध्या उन्होंने भोमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया फिर अंतरध्यानास्त्र के द्वारा वे स्वयं अदृश्य हो गए क्षणा प्राशु क्षणाध्रस्व क्षणाच रथ मगत छावतर महिम वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते और छड़ भर में ही बहुत छोटे बन जाते थे एक क्षण में रथ के धूरे पर खड़े होते तो दूसरे क्षण रथ के बीच में दिखाई देते थे फिर पलक मारते मारते पृथ्वी पर उतरकर कर अस्त्र कौशल दिखाने लगते थे सुकुमारम चुकनम चुम चापे गुरक्षिप्त सौ अपने गुरु के प्रिय शिष्य अर्जुन ने बड़ी फुर्ती और खूबसूरती के साथ सुकुमार सूक्ष्म और भारी निशाने को भी बिना हिलाए नाना प्रकार के बाणों द्वारा बीन दिया भ्रमतरा लोहखे समम पंच बाणान संयुक्त रंगभूमि में लोहे का बना हुआ सुअर इस प्रकार रखा गया था कि वह सब ओर चक्कर लगा रहा था उस घूमते हुए सुअर के मुख में अर्जुन ने एक ही साथ एक बाण की भांति पांच बाण मारे ये पांचों बाण एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे गव्य विषाण कोसे महावीर एक जगह गाय का सिंह एक रस्सी में लटकाया गया था जो हिल रहा था महापराक्रम में अर्जुन ने उस सिंह के छेद में लगातार इक्कीस बाण गढ़ा दिए इतव आदेशो महत खड्गे धनुषे चाण गदायाम शस्त्र कुशलो मंडलाशयत निष्पाप जन्मे जय इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी अस्त्रकौशल दिखाया खड्ग धनुष और गदा आदि के भी अस्त्र कुशल अर्जुन ने अनेक पैतरे और हाथ दिखलाए तत समाप्त भूयिष्ठे तस् कर्मणि भारत मंदी भूते समाज से मुद्दूत महात्मा बल सूचक भद्र निष्पे सदृश शुश्रुवे भुजनेश्वर भारत उस प्रकार अस्त्रकौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला मनुष्यों का कोलाहल और बाजे गाजे का शब्द जब शांत होने लगा उसी समय दरवाजे की ओर से किसी का अपने भुजाओं पर ताल ठोकने का भारी शब्द सुनाई पड़ा मानव भद्र आपस में टकरा रहे हों वह शब्द किसी वीर के महात्म्य तथा बल का सूचक था दीर्यत कि उसे सुनकर लोग कहने लगे कहीं पहाड़ तो नहीं फट गए पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो गई अथवा जल की धारा से संपूर्ण घने भूत बादलों की गंभीर गर्जना से आकाश मंडल तो नहीं गूंज रहा है रंग सेवंबिर्भूत छे नसुधाधिपन द्वारा मुखा सर्वे बबूह प्रेक्ष राजन उस रंग में बैठे हुए लोगों के मन में क्षण भर में उपरयुक्त विचार आने लगे उस समय सभी दर्शक दरवाजे की ओर मुंह घुमाकर देखने लगे पंचे द्रोण परिवृतो बभ पंच तारेण संयुक्त सावित्रेण चंद्रबा इधर कुंती कुमार पांचों भाइयों से घिरे हुए आचार्य द्रोण पांच तारों वाले हस्त नक्षत्र से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे अस्वस्थाम नाच सही भ्रातृणतमूर्जित दुर्योधन मसीम दुर्योधनम अमितघ्न उथि पर्यवरियत सतय सदा भ्रात भेदयतायुध ग्री समितरो गणेश शत्रुंता बलवान दुर्योधन भी उठकर खड़ा हो गया अस्वस्थामा सहित उसके सौ भाइयों ने आकर उसे चारों ओर से घेर लिया हाथों में आयुध उठाए खड़े हुए अपने भाइयों से घिरा हुआ गदाधारी दुर्योधन पूर्व काल में दानो संहार के समय देवताओं से घिरे देवराज इंद्र के समान शोभा पाने लगा इस श्री महाभारती आदि संभव समि अस्त्र दर्शने दर्शन चतुस्त्र अधिकोध्या इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र दर्शन विषयक एक सौ चौंतीसवां अध्याय पूरा हुआ